भगवत गीता सांकर भाष्य अध्याय दस कथम विद्यामस्वां सदा परिचिन्तयन् पिचितु चुची भगवन्मया कथम विद्यामे योगि तां सदा परिचिन्तयन् पिचित केशुक केशु भावु वस्तुषु चित्य अेय असी भगवन्मया हे योगिन आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार जानूं? हे भगवान आप किन किन भावों में अर्थात वस्तुओं में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हैं विस्तरेण आत्मनो योगम विभूति चनाजन भूय कथय तृप्ति ना मृतम विस्तरेण आत्मनो योगम योगेश्वरी शक्ति विशेषम विभूतिम च विस्तारम ध्येय पदार्थ नाम हे जनार्दन हे जनार्दन अपने योग को अपनी योगेश्वर रूप विशेष शक्ति को और विभूति को यानी चिंतन करने योग्य पदार्थों के विस्तार को विस्तार पूर्वक कहिए अर्धते है आर्द धातु के दो अर्थ होते हैं गमन और याचना यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके अनुसार व्युत्पत्ति दिखलाई गई है फिर अथवा कहकर में पक्षातर्म्यचनाथ भी स्वीकार किया गया है अर्दतेह गति कर्वाणो रूपण आचुराण देव प्रतिपक्ष भूता नरकादी जनार्दनः अभ्युदयन श्रेयथ पुरुषाथ प्रयोजन सर्व जन याच्यते गमन जिसका कर्म है ऐसी अर्ध धातु का रूप जनार्दन है असुरों को जाने देवों के प्रतिपक्षी मनुष्यों को नरकादि में भेजने वाले होने से भगवान का नाम जनार्दन है अथवा उन्नति और कल्याण ये दोनों पुरुषार्थ रूप प्रयोजन सब लोगों के द्वारा भगवान से मांगे जाते हैं इसलिए भगवान का नाम जनार्दन है भूय पूर्वम उक्तम अभी कथय तृप्ति ही परितोषो यस्मा न अस्त मैं सुनवत सन्मुख निशृतवाक्यामृतम यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर कहिए क्योंकि आपके मुख से निकले हुए वाक्य रूप अमृत को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है संतोष नहीं होता है श्री भगवान वाच श्री भगवान बोले हंतते कथय्यामे दिव्यात्म विभूत प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतों विस्तर से मे हंत इदानं ते दिव्या दिवि भवा आत्मूत आत्मनो मम विभूत या कथयिषं प्राधान्य प्रधान या विभूति तधान्यत कथयिष्यामी अहम कु्रेष्ठ अशेषतः तो वर्षशतेन अपि न शक्या यतो न अस्ति अंतो विस्तरश्य में मम विभूति नाम इत्यर्थ है हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अब मैं तुझे अपने दिव्य देवलोक में होने वाली विभूतियाँ प्रधानता से बतलाता हूँ अर्थात मेरी जहाँ जहाँ पर जो जो प्रधान प्रधान, प्रधान विभूतियाँ हैं उन उन प्रधान विभूतियों का ही मैं प्रधानता से वर्णन करता हूँ संपूर्णता से तो मैं वे सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कही जा सकती क्योंकि मेरे विस्तार का अर्थात मेरी विभूतियों का अंत नहीं है तत्र प्रथम एवं तव उनमें तू पहली विभूति को ही सुन अहमात्मा गुड़ाकेशूताशयस्थित अहमादे मध्यम चूताए अहम् आत्मा प्रत्यगात्मा गुड़ाकेश गुड़ाका निद्रा तस्शो गुड़ाकेशो जित जित निद्र घनकेश घनकेशाँ भूता आशय अंतर्हदय स्थित नित्य धेय गुड़ा गुड़ाका निद्रा उसका स्वामी यानी निद्रा निद्राजयी होने के कारण अथवा घनकेश होने के कारण अर्जुन का नाम गुड़ाकेश है हे गुड़ाकेश समस्त भूतों के आशय में यानी आंतरिक हृदय देश में स्थित सब का अंतरात्मा मैं हूँ ऊँचे अधिकारियों को तो मेरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिए तद सरेशु चा भावेश चिंत्य अहम चिंत शक्यो यस्मा अहम एवं आदिभूता कारणम् तथा मध्यम चिति अंत प्रलयः च परंतु जो ऐसा ध्यान करने में असमर्थ हो उन्हें आगे कहे हुए भावों में मेरा चिंतन करना चाहिए अर्थात उनके द्वारा उन इन अगले भावों में मेरा चिंतन किया जा सकता है क्योंकि मैं ही सब भूतों का आदि मध्य और अंत हूँ अर्थात उनकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप मैं ही हूँ एवं चेय अहम तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा सकता है आदित्याम विष्णु ज्योतिषाम रविंशुमान मरीचिर मृतामश्मी रक्षाणामहम शशी आदिना द्वादशा नाम, विष्णुनाम आदित्य अहम ज्योतिषा रवि प्रकाशयितीण अंशुम रश्मिमा मरूचिनाम मरुता मरुदेवताभेदा अस्म नक्षत्राण शशिचंद्रमा द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ प्रकाश करने वाली ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ वायु संबंधी देवताओं के भेदों में मैं नामक देवता हूँ और नक्षत्रों में मैं शशिचंद्रमा हूँ वेदेदस्मे देवास्सव इंद्रिया मनसाचास्म भूता चेतना वेदानाम मध्ये साम भेद अस्वना रुद्रादीना वासव इंद्र अस्म इंद्रिया चक्षरादीना मन अस्मि, संकल्प विकल्पात्मक मन चम्मी भूतानाम अस्मिचेतना कार्यकरणसंघाते निभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति चेतना मैं वेदों में सामवेद हूँ रुद्र आदित्य आदि देवों में इंद्र हूँ और चक्षु आदि एकादश इंद्रियों में संकल्प विकल्पात्मक मन हूँ सब प्राणियों में मैं चेतना हूँ कार्य के समुदाय रूप शरीर में सदा प्रकाशित रहने वाली जो बुद्धिवृत्ति है उसका नाम चेतना है रुद्राण शंकर वित्तेशो यक्ष वसूना पावक मेरुशिखरीनाद्राणशा शंकर ची विश कुबे यक्षसा यक्षाण अष्टानाम पावकः पावक अस्मि अग्नि मेरुशिखरण शिखरवताम शिक्षर अहम्। एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ यक्ष और राक्षसों में मैं धनेश्वर कुबेर हूँ आठ वसुओं में मैं पावक अग्नि हूँ शिखर वालों में पर्वतों में मैं सुमेर पर्वत हूँ पुरोधता च मुख्यम वा विद्यपाथ बृहस्पति सेनालीमह स्कंदरसास्म सागर पुरधताजपुरता मुख्य प्रधानमंदे जी हे पाथ बृहस्पति स ही इंद्र से मुख्य सैत्ध सेनानी सेनापती हहमस्कंदो दरसा यानी देवता सरांसी तरसा सागर है अस्मि भवामि हे पार्थ पुरो मे यानी राजपुर में तो मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ क्योंकि वे ही इंद्र के मुख्य पुरोहित हैं सेनापतियों में मैं देवों का सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरों में अर्थात जो देव निर्मित सरोवर है उनमें समुद्र हूँ महर्षिण भृगुरहम गिराम अम्बेकम्क्षर यज्ञा जपय यज्ञों में स्थावराणाम हिमालय महर्षिण गिराम वाचा पदलक्षणा एक अक्षर ओंकार अस् यज्ञा जपयज्ञ अस्मि, जप स्थावराण स्थितमता हिमालयः महर्षियों में मैं भृगु हूँ वाणी संबंधी भेदों में पदात्मक वाक्यों में एक अक्षर ओंकार हूँ यज्ञों में जपयज्ञ हों और स्थावरों में अर्थात अचल पदार्थों में हिमालय नामक पर्वत होंँ अस्वस्थक्षाण दिवर्षीण गवा चित्ररथ सिद्धां कपिलो मुनि अस्वस्थक्षाण ते चो दृषि अस्मि अस्धर्वाण चित्तरथो नाम, नाम अस्मि सिद्धान जन्मना एव धर्मज्ञान ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यातिशयम प्राप्त नाम कपिलों मूल समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देवर्षियों में अर्थात जो देव होकर मंत्रों के दृष्टा होने के कारण ऋषि भाव को प्राप्त हुए हैं उनमें मैं नारद हूँ गंधर्वों में मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ सिद्धों में अर्थात जन्म से ही अतिशय अच्छा धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त हुए पुरुषों में मैं कपिल मुनि कपिलच्रवसमश्वाद्धिमा च दराधिपम् गजीन्द्राण नाम चराधिप उच्च्रवसम अश्वाना उच्च्रवाम अश्व तम मिद्धि जानी अमृतोद्भवम् अमृत अथनोद्भवम् ऐरावतम ईरावत्या अपत्यम गजेन्द्राण हस्तीस्वरा तम मिद्धि अन्वर्तते नाण मनुष्याण चराधिपम राजि जानी घोड़ों में जो अमृत प्राप्ति के निमित्त किए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्च स्रवा नामक घोड़ा है उसको तू मेरा स्वरूप समझ गजेंद्रों में मुख्य हाथियों में इरावती का पुत्र जो एरावत नामक हाथी है उसको तू मेरा स्वरूप जान और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ